देवी भागवत प्रथम स्कंध सूर्य जी कहते हैं व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चल पड़े मानो धनिष से छूटा हुआ बाण हो उन्हें जाते समय मार्ग में अनेकों समृद्धशाली देश वन वृक्ष फूले फले खेत तप करने वाले तपस्वी मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान योग अभ्यास में रत योगी वानप्रस्थ, शिव के उपासक सूर्य के उपासक शक्ति के उपासक तथा तो विष्णु के उपासक दिखाई पड़े अनेक प्रकार के धर्म देखने में आए उन्हें देखते हुए महामति सुखदेव जी क्रमशः सुमेर पर्वत और हिमालय को पार करके मिथिला पहुँचे धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा सभी प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है फाटक पर द्वारपाल था उसने रोका और कहा आप कौन यहाँ पधारे हैं कहिए किस कार्य से आपका आना हुआ है द्वारपाल के पूछने पर सुखदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया बल्कि नगर के प्रवेश मार्ग से निकलकर वे ठूठे वृक्ष की भांति अविचल खड़े हो गए उनका मन आश्चर्य से मुग्ध हो गया मुख पर हँसी छा गई वे अचल खड़े रहे और एक भी शब्द उनके मुख से नहीं निकला द्वारपाल ने कहा ब्राह्मण कहिए आप गूंगे तो नहीं हैं आप किस लिए यहाँ पधारे हैं मेरी तो ऐसी समझ है कि बिना काम किसी का कहीं जाना संभव नहीं होता ब्राह्मण देवता महाराज की आज्ञा हो जाने पर आप इस नगरी में जा सकते हैं अज्ञात कुल और शील वाला मनुष्य किसी प्रकार भी इस पुरी में जाने का अधिकारी नहीं है महारद आप निश्चय ही महान तेजस्वी एवं वेद के अच्छे विद्वान जान पड़ते हैं अपना वंश और प्रयोजन मुझे बतलाने के पश्चात इच्छा इच्छानुसार पुरी में पधारने की कृपा करें सुखदेव जी ने कहा दारपाल तुम्हारा क्या दोष है तुम तो सदा के लिए परतंत्र हो सेवक को तो उचित रूप से प्रभु का कार्य ही करना चाहिए तुम्हारे द्वारा मैं यहां रोका गया इसमें राजा भी निर्दोष है क्योंकि विज्ञजनों का कर्तव्य है कि वे चोर और शत्रु को भली भांति जानकर ही व्यवहार करे द्वारपाल ने पूछा ब्राह्मण सुख और दुख का क्या रूप है कल्याणकारी पुरुष को क्या करना चाहिए कौन शत्रु एवं कौन हितैसी है आज सभी निर्णित बातें मुझे बताने की कृपा कीजिए सुखदेव जी ने कहा संपूर्ण जगत में दैविध्य का प्रसरा है क्योंकि रागी और विरागी दो प्रकार के प्राणी सर्वत्र मिलते हैं उनकी धारणाएं भी दो प्रकार की होती है विरागी के तीन भेद हैं ज्ञात अज्ञात और मध्यम मूर्ख और चतुर के भेद से दो प्रकार के रागी होते हैं चतुरता को चतुरता दो भेद कहे गए हैं शास्त्रज और मतिज युक्त और अयुक्त के भेद से दो प्रकार की मती जगत में सर्वथा व्यवहित होती है द्वार पर बोला ज्ज्वर आप महान पुरुष हैं मैं अर्थ ज्ञान से शून्य हूँ आपने जो बातें कही मैं समझ नहीं सका अतः ब्राह्मण अब आप सभी बातें स्पष्ट रूप से विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए